श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास गुरु भाव की प्रेरणा से आत्मविवल हो श्री राम कृष्ण देव का अद्भुत रूप से शिक्षा प्रदान करना तथा रानी रासमणि का सौभाग्य गुरु भाव से संपूर्ण आत्मविवल हो श्री राम कृष्ण देव किस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे यह घटना उनका एक ज्वलंत उदाहरण है विश्लेषण कर देखने पर अनुभव होता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है कहाँ तो एक साधारण वेतनभोगी पुजारी ब्राह्मण और कहाँ रानी रासमढ़ी जिनके धन मान बुद्धि धैर्य साहस तथा प्रभाव से कलकत्ते के तत्कालीन महान बुद्धिमान लोग भी स्तंभित थे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षतः ऐसे सामान्य ब्राह्मण के लिए उनके समीप पहुँचना तक संभव नहीं था अथवा यदि किसी प्रकार उनके निकट पहुँच भी जाते तो खुशामद आदि के द्वारा उन्हें तिल मात्र प्रसन्न कर लेने में अपने को कितार से समझने लगते तथा बारंबार उसी प्रकार का अवसर ढूंढने लगते किंतु पर वैसा न होकर एकदम विपरीत स्थिति है अनुचित आचरण का केवल प्रतिवाद ही नहीं अपितु तो शारीरिक दंड विधान है श्री रामकृष्ण देव की ओर से देखने पर यह जैसे कम विस्मय की बात प्रचित नहीं होती ठीक वैसे ही रानी की ओर से विचार करने पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटना होने पर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का क्रोध अभिमान हिंसा आदि उत्पन्न न होना यह भी कोई साधारण बात नहीं है फिर भी इससे पूर्व जैसा कहा जा चुका है कि स्वार्थ गंध रहित विराट मय भाव की सहायता से जिस समय महापुरुषों में इस प्रकार गुरु भाव का उदय होता है उस समय इच्छा न रहने पर भी साधारण मानव को उनके निकट नतमस्तक होने को स्वतः बाध्य होना पड़ता है रानी के सदृश सात्विक स्वभाव की महिलाओं का तो फिर कहना ही क्या क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थों में फंसा हुआ मानव उस समय उनकी कृपा तथा शक्ति के द्वारा उन्नत बन जाता है तथा उसे अपने आप यह विदित हो जाता है कि वे जो कुछ करने के लिए कहा करते हैं उसी में उसका वास्तविक स्वार्थ निहित है अतः उस समय तदनुसार आचरण करने के अतिरिक्त उसके लिए और कोई दूसरा उपाय ही नहीं रह जाता है साथ ही एक बात और भी है जैसा कि श्री कृष्ण देव कहा करते थे उनका ईश्वर का विशेष अंश भीतर न रहने से कभी कोई किसी विषय में श्रेष्ठ नहीं बन सकता अथवा सम्मान सामर्थ्य आदि को हजम सम्मान आदि को हजम करना अर्थात उनको प्राप्त करने के पश्चात भी अपने मस्तिष्क को ठीक बनाए रखना अहंकारी बनकर उनका दुरुपयोग न करना यही इसका तात्पर्य है। नहीं कर पाता सात्विक स्वभाव संपन्न रानी में इस प्रकार की ईश्वरी शक्ति विद्यमान रहने के कारण ही वे इस तरह कठोर रूप से अभिव्यक्त होने पर भी गुरु भाव से आविर्भूत श्री राम कृष्ण देव की कृपा धारण करने में समर्थ हुई थी श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे रानी रासमणि श्री जगदम्बा की अष्ट नायिकाओं में से एक थी धराधाम में उनके पूजन के प्रचार के निमित्त ही उनका आगमन हुआ था जमींदारी के दस्तावेज आदि पर उनके नामांकित जो मुहर लगती थी उसमें भी यह लिखा हुआ था काली पद अभिलाषी श्रीमती रासमणि दासी रानी के प्रत्येक कार्य में इसी तरह जगन माता के प्रति उनकी अविचल भक्ति प्रकट होती रहती थी एक बात और है ईश्वर में पूर्ण रूप से तन्मयता प्राप्त मन की विभिन्न प्रकार की अवस्थिति की बातें शास्त्रों में लिपिबद्ध है श्रीमद शंकराचार्य ने स्वरि स्वरचित विवेक चूणामी ना, नामक ग्रंथ में सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है दिगंबरों वापी चबरों व वा, त्वंबरो वापि चिदंबरस्थ उन्मत्तवापी बाल वा वद्वा। पिशाचवद्वापी चरित्र ईश्वर लाभ या ज्ञान लाभ करने के पश्चात सफल मनोरथ पुरुषों में से कोई ज्ञान रूप वस्त्र को धारण कर संपूर्ण लग्न हो और कोई वलकल या साधारण लोगों की तरह वस्त्र पहनकर कोई उन्मत्त की भांति और कोई बाह्य दृष्टि के अनुसार काम कंचन गंध रहित बालक अथवा शौचाचार वर्जित पिशाच की तरह संसार में विचरण किया करते हैं लोक गुरुओं के एवं विशेषकर श्री रामकृष्ण देव के आचरणों को समझना इतना कठिन क्यों है विराट अहम भाव के साथ तन्मय भाव से दीर्घ काल तक अवस्थान करने के फलस्वरूप साधारण लोगों के दृष्टि में ऐसे व्यक्तियों की इस प्रकार स्थिति दिखाई देती है किंतु अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ ईश्वरीय गुरुभाव इनके भीतर होकर ही विशेष रूप से प्रकट होता है